विवेक चुड़ामी तीन सौ पचासी श्लोक तक उस विचार हुआ था आत्मदृष्टि कैसा करना साधक को माने विचार किए बिना भी ना आत्मदृष्टि बननी नहीं वहां भी विचार की जरूरत है विचार से निष्कर्ष करके आत्मदृष्टि आएगी तो छानबीन कैसे करना आत्मा को वो चल रहा था देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादि भी स्वाज्ञान अकिल अखिलेश उपाधि भी, भी आत्मा न अखंड रूप में आदा देह है स्थूल शरीर इंद्रिय प्राण मन अहंकार आदि से ये कैसे अज्ञान के अपने अज्ञान के द्वारा कल्पित जो देहादी है अपने अज्ञान से कल्पित है जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्वकल्पित ऐसे देहादी कल्पित है आत्मा के अज्ञान से इन संपूर्ण उपाधियों से विमुक्त है आत्मा जैसे रज्जु में कितने भी कल्पना करो कुछ कल्पित पदार्थों से अतिरिक्त तो होती है वैसे आत्मा में जितने भी कल्पना करते हैं शरीर की कल्पना इंद्रियों की कल्पना प्राण मन बुद्धि जो जो कल्पना अहंकार आदि कल्पना उससे रही थी जो आत्मा है अखंड स्वरूप है व्यापक है पूर्ण है महाकाश के समान किसके समान अवलोक हाँ। कहा महाकाश के समान देखना चाहिए कहा दृष्टान्त ने दिया महाकाश तो ये महाकाश दृष्टि कैसे करे कहते हैं वहां भी उपाधि से छोटे छोटे आकाश के नाम होते हैं आकाश का घट आकाश मठ आकाश शुच्च आकाश करक आकाश ऐसे ऐसे आकाश के नाम होते हैं उपाधि जनित जैसे सारे उपाधि को तोड़ देते हैं एक आकाश में देखते हैं आप वैसे यहां भी जितने भी उपाधिया हैं शरीर इनसे तोड़ना है विचार से तोड़ना है एक आदमी एक दृष्टांत के साथ बोलते हैं घट कलशफलूचिख्य गगन मुकाशतमुकधम तथा शुद्ध परमहमादिमुक्ट कलश कुशूल सूचि मुख्य गगन मुदिशर्क वती नविधम तथम परम हम आदि कहते हैं घाटा शब्द से बोलते हैं आकाश हो जाता है घर जब बनता है आकाश पहले से था घर के नाश होने पर भी रहता है तो आकाश शब्द से कहा जाता था पहले किसका शब्द से आकाश शब्द से एक मिट्टी के गोलाई बनाई वहां पहले से आकाश मौजूद है था उस स्थान ये नहीं कि आकाश घट बनने के बाद में बाहर से आकर के आकाश प्रविष्ट होता वैसा नहीं होता जिस देश में घट बनना था वहां पहले आकाश मौजूद था आकाश शब्द से बोलते थे पहले घट बना लिया मैंने एक दीवार लगा दिया अपनी मिट्टी की उस काल में घट के घेरे में जो दिखाई देने लगा नाम मिल गया घट आकाश पहले आकाश नाम था उपाधि घट होने के कारण घट आकाश नाम कलश भी बोलते हैं उसी का पर्यायवाचक शब्द है कलश आकाश भी कहेंगे उसको घटगाई नाम एक कहे कलश घटगुई कलश भी बोलते हैं तो कलश जो बना बनने पर जो घेरे में आकाश हुआ उसको कलश आकाश बनने लगे आप और कुशूल कहते हैं अनाज रखने का एक विशेष पुराने जमाने में घरों में होते थे गिरस्तों के हाँ अनाज रखने के लिए बनाते थे उसको कुशूल शब्द से कहते हैं जो खेत से अनाज लाना है तो घर में रखते समय में बांसों का बनाते अथवा लकड़ियों का बनाते उसको कुशूल बोलते अनाज रखने के लिए होता था ग्रस्तों के यहाँ पर अब तो समाप्त तो हो गया पहले के जमाने में होता है अब तो वहीं से बेचना है उन्होंने घर में रखना ही नहीं है, है? वैसे मान लो फल आदि के लिए फ्रीज होता है तो धान आदि रखने का एक सुरक्षित पात्र होता था घर के भीतर में काष्ट के बनाते थे बाँसों का बनाते थे घरों में होता था उसका नाम कुशूल अनाज रखने के लिए वो भी एक बांस से आपने निर्मित किया बनाया तो कुशलाकाश कहेंगे उसके घेरे में जो आकाश होगा क्या वो लेंगे कुशूल कुशलाकाश घश कलश आकाश कुशलाकाश जैसे जैसे वो व्यक्ति बने वैसे वैसे आकाश का नाम अल, अलग अलग होता गया आकाश पहले से मौजूद वहां और सूची कहते हैं सुई को सुई में भी छिद्र होता है छिद्र माने क्या आकाश पीछे की तरफ नहीं होता सुई में छिद्र सुची आकाश कहते हैं उसको छिद्र माने आकाश सुई में जो छिद्र होता है वो भी एक आकाश है तो मुख्य ही माने प्रधान रूप से कहा बहुत सारे आकाश बन जाते हैं कुलाड़ी में आकाश होता है जो पीछे की तरफ छिद्र होता है पुठारा आकाश कमंडल आपके पास है तो कमंडलाकाश करकाश चंदर जो भी चंद्रपन जो भी बनते हैं वो एक एक आकाश बनता गया आपकी बुद्धि ऐसी मानती है किंतु ये सबके सब उपाधि सतहरे सैकड़ों उपाधि है आकाश की भिन्न भिन्न नाम पाने के लिए एक नहीं खाली घटाकाश एक प्रसिद्धि के कारण घटाकाश बोल देते हैं अब मकान बना दिया तो ये भीतर के आकाश को क्या बोलने लगे मठाकाश पहले भी तो आकाश मौजूद था दीवाल उठाया मठाकाश करने लगे हाँ। तत्त उपाधि सैकड़ों उपाधि आकाश को भेद बनाने के लिए एक उपाधि ने अनेक उपाधि आकाश कदे उपाधिशतईर घट कलश कुशुल सूची मुख्य उपाधिशतई कौन उपाधि है जो तत्त आकाश का नाम मिलने के लिए कभी घटा आकाश बोलते हैं कभी मठाकाश बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं इनसे विमुक्त कौन होता है गगनम एकम इन उपाधियों से रहित गगन एक होता है आकाश एक होता है उपाधि काल में आकाश नाना रूप से भाँस रहा है घटाकाश रूप से करूप से मठाकाश रूप से सूच्याकाश रूप से रहा है किंतु तो? ये उपाधियों से रहित आकाश एक ही होता है ठीक सैकड़ों उपाधियों से रहित विमुक्तम एकम गगनम भवति, आकाश एक ही होता है वो जो घटाकाश आदि केवल कल्पना है वह आकाश आपने कल्पना कर दी घटाकाश है आकाश है एक ही होता है जैसा ये दृष्टांत है और न विविधम करते आकाश अनेक कभी हो ही नहीं सकता वो उपाधि के कारण अनेक रूप में प्रतीत हो रहा है प्रतीत होना एक अलग बात है वस्तु होना एक अलग बात है आकाश कभी अनेक हो नहीं सकता न ना विविधम नाना प्रकार आकाश हो ही नहीं सकता किंतु व्यवहार में ऐसा होता है कि घट आकाश है मठाकाश है कर्क आकाश है सूचा आकाश है ऐसा व्यवहार हो रहा है किंतु आकाश में भेद हो सकता आकाश एक ही होता है सारे उपाधियों से रहित आकाश एक ही होता है अगर उसको देखना चाहें तो उन जो जिनके कारण भेद बना हुआ आकाश में उसको तोड़ो घट को फोड़ो आकाश अब आकाश दिखेगा आकाश ही दिखेगा घट बनने के पहले भी मौजूद था वो घट बनने के बाद भी वही रहता है आकाश किंतु आप घट की कल्पना जब करते हैं आकाश की कल्पना कर देते हैं जैसे आकाश एक होता है वैसे आत्मा आत्मा के लिए एक बताना है दृष्टांत हो गया है आकाश के समान आत्मा को देखना चाहिए पूर्ण रूप से कहा था पूर्व श्लोक में उसे के लिए आकाश को इस तरह से देखा जाता एक आकाश जैसा होता है तथैव इसी प्रकार आत्मा के बारे में सिद्धांत में आई है तथैव उसी प्रकार शुद्धम परम शुद्ध है आत्मा परमात्मा परम माने परमात्मा वो शुद्ध है कहते अहमादि विमुक्तम एकम एवं अहंकार से लेकर के जहां जहां आपको अहम होता है इनसे रहित है आत्मा ना अहंकार है आत्मा ना इंद्रिय है ना शरीर है ना प्राण है ना मन है ना बुद्धि है इनसे अतिरिक्त है ये अहंकार आदि से रहित जो आत्मा है एक ही आत्मा आत्मा में कोई भेद नहीं ये तो तत्त तत शरीर रूपी उपाधि जैसे तत्त तत घट बनने पर घटाकाश बोल देते हैं आप मेरक बन गया घट वहां वैसे इस भिन्न भिन्न शरीर के कल्पना होने से आत्मा में कल्पना हो रही है आत्मा अलग है वो आत्मा अलग है वो आत्मा अलग है कर्ता भुगता पना सब कल्पना है आत्मा देख। ये शरीरों को बाद करके देखो जैसे वह घट को बाद करके देखते हैं तो आकाश एक पाया जाता है जो जो घटाकाश था वो आकाश से भिन्न होता ही नहीं वो तो वैसे यहां भी शरीर जो उपाधि है इसको जरा विचार से हटा करके देखना शुद्ध आत्मा एक होता है, आत्मा में को भी ब्रह्मादे स्तंब मृषा तत पूेमनाथ ब्रह्मादे स्तंब पर्यता मृषा उधय सत पूर्णम स्व आत्मा पश्चेत प्रश्न होगा कि महाराज ये जो शरीरादि उपाधि सत्य है जो उपाधि सत्य है तो इसकी निवृत्ति होगी नहीं तो उपाधि की निवृति नहीं तो आत्मा का भेद भी बना रहेगा ये आत्मा अलग है आत्मा अलग है आत्मा अलग उपाधि सत्य है यहां ऐसी कोई शंका करे तो उसके उत्तर में कहते देखो चाहे किसी का भी शरीर हो सारे झूठे ब्रह्मादि स्तंभ पर है सबसे बड़ा देवता है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं सबसे ऊंचे स्थान में उसका भी शरीर कल, कल्पित ही है हाँ। तीन के का शरीर भी कल्पित है माने पूरी सृष्टि सबसे नीचे स्थान में स्तंभ मैंने तीन का और सबसे ऊंचे स्थान में ब्रह्मा जितने भी शरीर है सब झूठे बृषा है जिसको हटाने में कोई आपत्ति नहीं हटाया जा सकता रज्जू के बांसने वाला सरप हटाने में क्या क्या करना पड़ेगा जा? जानने से हटता है केवल किस से ज्ञान से हटना है वैसे यहाँ भी ज्ञान से हट जाना है हटेगा एक ही आत्मा सत्य होता है कहते हैं नहीं कि शरीर सत्य नहीं है कल्पना है कल्पित है कैसे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता चाहे बड़े बड़े देवता हो उनका भी शरीर कल्पित है चाहे तीन का हो या छोटे से लेकर के बड़े तक का तो तो तो तो तो हाँ कल्पना है आखिर में वेद भी कल्पित है अंतिम में जाकर के जब जा आत्मा में पहुंचेगा वेदा अवेदा भवन थी उस काल में वेद भी अवैध होते हैं उसको तो, तो, तो बेद को वो तो व्यवहार में कहा हुआ है ये व्यावहारिक सप्ताह में बोला हुआ है आत्मा सप्ताह में जब जाएगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ये ही है वही हो जाना उसको वहां अन्य कोई कल्पित पदार्थ रहेंगे ही नहीं सारे खत्म हो जाएंगे लेकिन ये जो आपको आ, उसको तो आत्मा ही दिखेगा लेकिन व्यवहार तो होगा वो अलग बात है व्यवहार में जगत की मानते हैं किंतु तो वहां से कल्पित बोला जा रहा है परमार्थ सत्ता में पहुंचने पर कल्पना दिखती है कल्पित है जब तक वहां न पहुंचेंगे व्यवहार सत्यत् तो है इसमें व्यावहारिक सत्यत् कौन सा सत्यत तो, व्यवहारिक सत्यव तो है तीन प्रकार के पदार्थ माते हैं ज्ञानी का की व्यवहार पहले तो जो मुख्य ज्ञानी होगा उसका व्यवहार होता ही नहीं वो व्यवहार दूसरे के दृष्टि में होता पहली बात तो ये है देखने वाला व्यक्ति अज्ञानी है वो कहता है ज्ञानी जा रहा है आ रहा है ऐसे करके व्यवहार करता है ज्ञानी माने वो शरीर को समझता है किसको ज्ञानी जा रहा है ज्ञानी आ रहा है एक अज्ञानी कल्पना करता है ज्ञानी में विधार लेकिन कुछ तो तो नहीं होता हो तो हो जाएगा, जड़, जाएगा। नहीं, नहीं, जड़ नहीं होता जड़ नहीं होता वहां भी उसके बचाने वाला है आत्मज्ञान में मस्त है व्यक्ति पड़ा है किंतु उसके जो प्रारब्ध अभिशेष तो है प्रारब्ध शेष है उसका वो प्रारब्ध उसको चलाता है ज्ञानी कर्म नहीं करता ज्ञानी से कर्म होता है उसमें अहम भाव नहीं है देह से अपने को अलग करके बैठा हुआ है किंतु तो प्रारब्ध के आधार पर कुछ कर्म उससे होता है करता नहीं अहंकार पूर्वक नहीं होता ना किंतु तो अज्ञानी कर्म करता है इसलिए बंधन में पड़ता है ज्ञानी से कर्म होता है मैंने प्रारब्ध शेष है अभी कुछ दिन वो प्रारब्ध कर्म करवाता है उसको स्थिति हो जाती माना देह में अहमभाव नहीं रहता उसका मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसी बुद्धि नहीं होती उसकी अज्ञानी के गृह में अहम है मैं कर्म करने वाला हूँ इसलिए ऐसी बुद्धि होने से अहंकार पूर्वक उधर तो बंधन में पड़ जाता है और उससे कुछ कर्म यदि होता है तो प्रारब्ध भोग के आधार पर होता है उसमें अहम बुद्धि नहीं होती ऐसा जैसे रामकृष्ण जी एक जगह में पता तो जब हम ओम बोलते हैं ओम का जो थी पर, वो भी आके बोलना पड़ता है वही तो ये जो भूमिका है ना योगवास्क्य में सात भूमिका है प्रथम भूमिका में द्वितीय भूमिका तृतीय भूखा पंचम भूमि प्रातक कुछ उपदेश आदि कर पाता है जब ऐसी स्थिति में व्यावहारिक सत्ता को लेकर ही हो रहा है जो उपदेश सुनना सुनाना पूर्ण यहां पारमार्थिक सत्ता में ना सुनाना बनेगा ना सुनना बनेगा व्यावहारिक सत्ता में उतरना पड़ता है पंचम भूमि प्रातक पहुंचा मैंने ज्ञान जा रहा है और के भूमिका साथीवी भूमिका गया कुछ हो नहीं पाता हो व्यवहार नहीं हो पाता अरे पराकाष्ठा में पहुंच गया ज्ञान के वहां जाके बैठा हुआ हो वहां व्यवहार नहीं होता शुरू शुरू के ज्ञान में व्यवहार भी होता रहेगा साठ भूमिका का वर्णन है ज्ञान के ही माने स्तर है ये हल्का फुल्का ज्ञान एक को हुआ है उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान दृढ़ है ज्यादा माने अनेक ज्ञान नहीं ज्ञान तो वही एक ही है किन्तु दृढ़ता को लेकर के तारतम्य भाव होता है ज्ञान का अंतिम सीमा में होगा उससे कुछ नहीं होगा ऐसे चलता है आगे ब्रह्मादि स्तंभ परियंता मृषा उपाधि देखो ये जो उपाधियां हैं ना शरीर आदि, ये झूठे हैं कल्पना मात्र है इसलिए इनको हटाने में कोई आपत्ति नहीं है जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है रज्जु ज्ञान से चला जाता है निवृति होती है उसकी थी किसी प्रकार आत्मज्ञान जिस काल में होगा उपाधि की निवृत्ति उसके दृष्टि में शरीर आदि नहीं है उपाधि की निवृत्ति होगी निवृत्ति होगी झूठे हैं ये इसलिए तथा पूर्णम समात्मान जब उपाधि की निवृत्ति हो गई उस काल में अपने को परिचिन्न देखेगा कि पूर्ण रूप में देखेगा पूर्ण रूप में देखता है क्योंकि शरीर के कारण ये साढ़े हाथ का नहीं करके बोलता था वो चला गया शरीर अब साढ़े हाथ आत्मा का मापदंड नहीं हो पाएगा पूर्ण रूप में पाएगा उसका व्यापक रूप में पाएगा आत्मा को पूर्णम स्वानम उपाधि के हटने से कारण क्यों झूठे हैं ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है इनकी तो उपाधि हटने से ज्ञान से जब हटाया इसने तो उस स्थिति में तत पूर्णम स्वत्मानम अपने आत्मा को पूर्ण रूप से एकात्मना स्थितम पशे एक ही आकार में रहने वाला जो आत्मा है उसको देखे देखे माने अनुभव करे कोई आंख का विषय नहीं की देखे देखना माने अनुभव करे आत्मा पूर्ण रूप से अनुभव ऐसा। यत्र रूपे अरे यित यदिवेके नस्मा विभिन्न भ्रतेर्नाशे भ्रांति दृष्टा हित रजुस्तद विश्वमात्मा स्वूप यत्र य भ्रांत्या यद् विवेके तन् ना तस्न्नम भ्रातिरनाशे भ्रांति दृष्टा हित रज्जुस्द विश्वत्म यत्र ये जहां पर भ्रांत्या कल भ्रांति से कल्पित होगा रज्जु में ये रजुआाम जिस रज्जु में प्रांति से कल्पित होता कौन सर्प य अधिष्ठान को लेना जिस स्थान पर प्रांति से कल्पना होती है जैसे रज्जु तो तो तो तो तो, में सर्प की कल्पना होती है कहते हैं यद कल्पितम जो वस्तु कल्पित होगा जहां जो वस्तु कल्पित होगा क्या जहां जो वस्तु जैसे रज्जु में सर्प वस्तु कल्पित है यही माने जहां यद वस्तु कल्पितम भ्रांतिया क्यों अज्ञान के कारण कल्पित होता है वस्तु अज्ञान के कारण रज्जु में सर्व बुद्धि क्यों होती है बुद्धि होती है सर्प नहीं होता वहां कल्पित है वो अज्ञान के कारण होता है भ्रांति से होता है रज्जु के अज्ञान से सर्पबुद्धि आपको हो जाए यही है ना उसके लिए कहते हैं यद विवेके तत्तन मात्र और जिसके विवेक होने पर माने रज्जु के विवेक होने पर रज्जु का ज्ञान होने पर रज्जू के अज्ञान से सर्प बना हुआ था रज्जू के ज्ञान होने पर तद तन मातम तद वस्तु सर्प वस्तु तन मातम मन रज्जुमात जिस काल में ये रश्मि है ज्ञान होगा तो वो सर्प जो है रज्जु रूपी हो गया क्या हो गया रज्जु से अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। नहीं जहां पर एक कल्पना होती है भ्रांति से यत्र भ्रांति अकल्पित यद जो भ्रांति से जहां पर जो वस्तु कल्पित होता है जैसे रज्जु में भ्रांति से सर्प की कल्पना होती है वो सर्प तब तन मातरम विवेक काल में किसका विवेक रज्जू के विवेक अधिष्ठान के विवेक काल में तब तन मातरम वह सर्प तब माने सर्प तन मातरम माने रज्जुमातरम रज्जू से अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं ज्ञान काल रज्जू में ही अज्ञान काल में सर्प की कल्पना की गई थी रज्जू के ज्ञान काल में वो सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं होता रज्जू रूपी होता अरे रज्जू ही है कुछ नहीं यही तो बोलते हैं ये दृष्टान्त है नैव तस्मात विभिन्नम उस अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकता है विवेक काल में वो कल्पित पदार्थ कैसा अधिष्ठान से भिन्न नहीं हो सकता कौन कल्पित पदार्थ ज्ञान काल अज्ञान काल में अधिष्ठान से भिन्न माना उसको आपने रज्जू पड़ी थी माना है वो तो भ्रांति से कल्पित है अज्ञान से और वो पदार्थ जब रज्जू का विवेक होगा जिस काल में उस काल में तत् तन मात्र तत्माने सर्प जो वास्ता था वो तन्मात्र माना रज्जु मात्र ज्ञान काल में रज्जु से अतिरिक्त तो कुछ होता ही नहीं वहां ये है नैवत तस्मात विभिन्न वो रज्जु से भिन्न होता नहीं। वो सर्प रज्जु से भिन्न कब ज्ञान काल में नहीं होता रज्जु के जब ज्ञान हो उस काल में सर्प अलग होता नहीं दृष्टान्त है समझना अब यहाँ घटाएंगे भ्रांतिर नाशे भ्रांति दृष्टा ही तत्व रज्जु आगे और दृष्टान्त को और पुस्तक करते हैं। रज्जू में अज्ञान के कारण सर्प की कल्पना हुई थी ठीक है रज्जू का ज्ञान पहचान नहीं हुआ तो सर्प की कल्पना आपके बुद्धि में हो गई ये सर्प है बुद्धि हो गई कहते हैं भ्रांति का जब नाश होगा जो अज्ञान का नाश होगा कब होगा इम रजू ये ज्ञान होगा ये तो रशी है अंधेरे अंधेरे में भ्रम होकर के था टर्चा आदि जलाए तो रसी रूप में पाया गया तो इम रज्जू जब कहेंगे अब ये रस्सी है कहेंगे भ्रांति नष्ट हो गई माना अज्ञान चला गया कि संबंधी अज्ञान था रज्जू संबंधी अज्ञान था जो सर्प को पैदा कर रहा था अज्ञान चला गया किस काल में विवेक काल तो भ्रांतिर नाश है भ्रांति का नाश होने पर माने अज्ञान का नाश होने पर अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अधिष्ठान का अज्ञान का नाश हो गया रज्जू का जब ज्ञान होगा तो रज्जु का अज्ञान का नाश होगा तो भ्रांतिर नाश है भ्रांति का नाश होने पर भ्रांति दृष्ट अहितत्वम तत्वम hmm. रज्जू भ्रांति से देखा गया था अहि का स्वरूप सांप का स्वरूप क्या देखा था क्या देखा था सांप। किससे देखा था भ्रांति के कारण अज्ञान से रज्जू के अज्ञान से देखा था अहि तत्वम अहि स्वरूपम अ मैने सर्प तो भ्रांति दृष्टा ही भ्रांति काल में दिखाई पड़ा मैंने अज्ञान रज्जू के अज्ञान काल में जो दिख रहा था कौन सर्प तत्व पर वो जो है रज्जू काल में क्या होगा वो सर्प रज्जू होता वो सर्प रज्जू से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता ज्ञान काल में रज्जू के ज्ञान काल में अरे ये तो रस्सी है ऐसा बोलेगा वो सर्प रज्जू ही हो जाता है माने कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न होता नहीं है ज्ञान काल क्या जो कल्पित पदार्थ होता है जहां उसकी कल्पना हो रही है उससे भिन्न नहीं होता जैसे रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न नहीं होता कब ज्ञान काल में ऐसा दिखाई पड़ता है रज्जु ही है ये निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार ये सारा विश्व आत्मा में कल्पित है कल्पित है जैसे रज्जु में सर्प कल्पित है। तद ये दृष्टांत दे दिया उसी प्रकार यहाँ घटाना है आपको कहाँ कल्पित है आत्मा में ज्ञान आत्मा का अज्ञान था जब तक अपना पहचान नहीं था तब तक विश्व रूप में दिख रहा था आपको शरीर आधी रूप में दिख रहा था भास रहा था जैसे रज्जू के अज्ञान काल में सर्प में दिखता है भ्रांति से कल्पित है सर पर, वैसे शरीर आदि आत्मा के अज्ञान से कल्पित है भ्रांति से कल्पित है अब जिस काल में आपको तत्त्वमशी आदि बातें सुनेंगे आप वेदांत का श्रवण होगा ठीक से मनन होगा निधिध्यासन होगा उस काल में आपको अपना स्वरूप का पता लग जाएगा आत्मा ज्ञान होगा साधो उसके श्रवण मनन निधि आदि करने के पश्चात जो अपना स्वरूप का ज्ञान होगा आपको जिस काल में उस काल में क्या होगा जैसे रज्जू के ज्ञान काल में जो कल्पित सर्व क्या रूप होता है रज्जू रूप से अतिरिक्त नहीं होता रज्जू होता है वैसे सारा विश्व आत्मरूप ही हो जाता है आत्मज्ञान जिस काल में होगा आत्मज्ञान के लिए श्रवण मनन आदि उपाय है जब आत्मज्ञान होगा अपना पहचान होगा अधिष्ठान वही है जगत कल्पना का अधिष्ठान तो अधिष्ठान के ज्ञान से अज्ञान की भी निवृत्ति और अज्ञान जन्य कल्पित पदार्थ की भी निवृत्ति होती है तो उसके दृष्टि में एक आत्मा ही होता है ये कहना है यत्र कल्पितम ये विवेके जहां पर भ्रांति से जो पदार्थ कल्पित होगा जहां पर जो पदार्थ अज्ञान से कल्पित है जैसे हाँ आत्मा में यपथ से आत्मा को लेना, आत्मा में जो पदार्थ शरीर आदि पदार्थ अज्ञान से कल्पित है अच्छा यद हाँ विवेके अब उसके जब विवेक होगा जहां कल्पना हो रही थी उसका विवेक होने पर अधिष्ठान का ज्ञान होने पर तत् तन मात्र वो जो कल्पित पदार्थ को लेना, और तन्मात्र में अधिष्ठान को लेना कल्पित पदार्थ अधिष्ठान मात्र ही होता है कहां देखा कहते आगे बोलते नै व तस्मात वो अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं वो कल्पित पदार्थ ज्ञान काल अधिष्ठान के ज्ञान काल में अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित पदार्थ नहीं होता कही तो कहाँ देखा करते भ्रांत दे। नाश्रांत दृष्टा अहि तत्व रज्जू जैसे रज्जू में सर्प की कल्पना कर गए थे रज्जू के अज्ञान काल में जब रज्जू का विवेक होगा का कालांतर में टर्चा आदि लगाने के बाद अरे ये तो रज्जु है कहेंगे तो रज्जु के अज्ञान से कल्पित जो सर्प था है ना रज्जू का अज्ञान भी नहीं रहेगा उस काल में भ्रांति का नाश हो गया रज्जु का तो ज्ञान हो गया टर्चा आदि जलाने पर ज्ञान हो गया तो भ्रांति दृष्ट भ्रांतिकालीन जो अहि सर्फ के द्वारा दिखाई पड़ने वाला अज्ञान से दिखाई पड़ने वाला कौन था सर्प अहित तत्व रज्जू और तो रसी रूपी होता उस काल में सर्प कहीं जाता भी नहीं मरता भी नहीं कोई तो रज्जु अरे ये तो रसी पड़ी थी बेकार हो गया बोलते और सर्प कहीं निकल के जाता भी नहीं ज्ञान काल नहीं। और मरता भी नहीं है वो तो मरे जाने के लिए वस्तु चाहिए वस्तु ही नहीं वो केवल कल्पना मात्र हो गई वो तो जैसे रज्जु ज्ञान काल में होता है तदवत विश्व आत्मा आत्मस्वरूपम विश्व माने सारा संसार विश्व सारा आत्मा आत्मा स्वरूपी होता है जैसे रज्जु में कल्पित जितने भी होते हैं रज्जु के ज्ञान काल में रूपी हो जाते हैं कल्पना नाना प्रकार की होती है रज्जु में खाली सर्प ही जलधारा की कल्पना लाठी की कल्पना भूछिद्र की कल्पना माला की कल्पना सर्प की कल्पना अपने अपने ढंग से भी कल्पना करते हैं वहां रज्जू एक ही प्रकार से अज्ञान से सर्व रूप से दिखे कोई नियम नहीं हो किसी को वो धरती फटी हुई ऐसा दिखाई पड़ता है पर ये रंजू धरती फट गई थो दरार आ गए रस्सी की और दरार के एक आकार होता है किसी के दृष्टि में लाठी होती हो लाठी समझता है कोई क्यों लाठी के और रस्सी के आकार एक है कोई सर्व मानता है उसको कोई लाठी मानता है किसको रस्सी को क्यों अज्ञान है रस्सी संबंधी अज्ञान और कोई भूषितरह मानता है दरार समझता है उसको और कोई माला समझता है माला और उसके भी एक ही आकार है ऐसा होता है अब सारे के सारे आपस में लड़ाई भी होती है उनकी एक बोले का सर्प है वो अरे नहीं सर्प नहीं है वो तो लाठी है एक ने कहा तीसरा कहता है अरे गप मत मारो वो दरार पड़ी है वहां वो दरार है जमीन चौथा कहता है नो तो माला है कौन सच बोल रहे हैं चारों में? सारे आपस में लड़ाएं किन्तु बाद में वो लड़ाएं का निपटारा यही है कि वहां पर अंधेरा अंधेरा कुछ है वहां जिस कारण से ऐसा भास रहा है प्रकाश लेकर के नजदीक जाए देखें चारों के विषय नहीं मिलेगा लाठी भी नहीं मिलने वाला वहां सांप भी नहीं मिलना भूल भी नहीं माला भी नहीं। क्या मिलना है वहां रस्सी मिलनी तो वो भ्रांति का नाश हो गया वाज्ञान नाश हो गया रज्जु समझ रज्जु का ज्ञान में अहि तत्व जो कल्पना थी अज्ञान काल में कल्पित अहि तत्व रज्जुरूपी होता है क्या होता है रज्जू से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता वो ठीक इसी प्रकार हाँ तदवद विश्वम आत्मस्वरूपम कहा इस प्रकार सारा संसार आत्मस्वरूपी होता है आत्मा के अज्ञान से जो निश्रित संसार जैसे रज्जु से अज्ञान से निकलने वाले सर्पाधी हैं वो तो रजरूपी होते हैं रज्जु के ज्ञान काल में रज्जू से अतिरिक्त तो कोई सत्ता ही नहीं उनकी कुछ व्यक्ति को रजु का ज्ञान रहता है ठीक इसी प्रकार आत्मा के अध्यन से कल्पना कल्पित होने वाले सारा संसार आत्मरूपी होता है आत्मा के ज्ञान काल में आत्मा का ज्ञान होगा वेदांत तो श्रवण मन निर्दासन आदि से कुछ काल में आत्मरूपी होगा एक आय स्वयं ब्रह्म स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव सर्वं दन स्वयं ब्रह्म स्वयं विष्णु स्वयं स्वयं शिव स्वयं विश्वदन किंचन नेहना किंचना ऐसी श्रृति है इस आत्मा में नानापना कुकमेवाद्वितय अकेला ही है स्वगत है सजाती अभिजाती कोई भेद नहीं है इन श्रुतियों के सहारा लेना होगा एक आत्मदर्शन के लिए कहते हैं देखो जैसे दीपावली आदि के समय में यह सविशेष और निर्विशेष दो प्रकार का रूप होता है दीपावली के समय में बतासे आदि खिलौने आदि बनाते हैं खिलौना हाथी घोड़ा कुत्ता चिड़िया ऐसे ऐसे बनाते हैं जो बताते हैं कई आकार होते हैं उसमें किंतु वहां पर सविशेष दृष्टि से जब देखते हैं कल्पना दृष्टि से देखने पर एक घोड़ा होता है एक हाथी होता है एक कुत्ता होता है एक गधा होता है जो भी होता है वो किंतु वस्तु स्थिति में देखने पर क्या होता है वो चीनी होता है निर्विशेष रूप में चीनी है सब में चीनी अनुगत है वो चीनी को कोई घोड़ा बोल, है, को बोल है, को है, को रहा है कोई हाथी बोल रहा है कोई कुत्ता बोल रहा है खाने पर मीठा होता है हाथी को खाओ मीठा और घोड़े को भी खाओ तो मीठा दीपावली के समय के जो चीनी के खिलौना होते हैं सब मीठे होते हाथी हो कुत्ता आकार बना देता है दुकानदार सविशेष अवस्था में छोटे बड़े भाव होते हैं कीमत होते हैं सब कुछ होता है क्योंकि निर्विशेष अवस्था में जाकर के देखते हैं तो स्वयं ब्रह्म ब्रह्मा स्वयं है माने कोई कोई सच्चिदानघन आत्मा में जो ब्रह्मा का आकार वो कल्पना है जो शरीर बोलते हैं कल्पित है वो स्वयं ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा हो जाता है वो माने जल से बनने वाला बर्फ वो बर्फ जली होता है विचार दृष्टि से देखने पर जल होता है चीनी के बनने वाले खिलौने चीनी ही होते हैं वो चीनी ही एक आकार, में ही एक एक एक आकार विशेष में आ जाता सविशेष रूप है वो खिलौने निर्विशेष रूप होता है चीनी वैसे यहां भी जो निर्विशेष तत्व आत्मा है उसी में कल दीते ब्रह्मा पना विष्णु पना महेश पना भी सविशेष आकार में है वो यही कहते हैं स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु यह आत्मा स्वयं ब्रह्मा है स्वयं कृष्ण यह आत्मा शब्द तो क्या लेना निर्विशेष अवस्था को लेना किस लेना निर्विशेष अवस्था जैसे जल निर्विशेष है बर्फ सविशेष चीनी निर्विशेष है खिलौने सविशेष उसमें पूज्य पूज्य भाव होता है सविशेष में होता है जैसे जैसे उपाधि होगी वैसे वैसे शक्ति होगी उसमें वैसे वैसे काम करेगा सविशेष अवस्था की स्थिति हो जाती निर्विशेष में कोई कार्य नहीं होता किन्तु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं या आत्मा ही ब्रह्मा है माने निर्विशेष को लेना यहाँ स्वयं शब्द से किसको लेना निर्विशेष अवस्था को लेना यही ब्रह्मा है वो सविशेष अवस्था है स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र यही इंद्र है और स्वयं शिव शिव यही है स्वयं विश्वम इदम सर्वम स्वयं सारा संसार स्वयं है ये विश्व जो है सविशेष अवस्था है क्या है सविशेष रूप है और स्वयं निर्विशेष है जल और बर्फ के स्थान में रखना बर्फ जली होता है इस रूप से देख रहा है माने बर्फ तत्व तो को बाधेंगे तो जल दृष्टि बनेगी आपकी यहां भी बाद दृष्टि करनी पड़ेगी विश्व दृष्टि को बाध देना ब्रह्म दृष्टि करना दृष्टि करना वहां चीनी दृष्टि करेंगे ना सारे जो हाथी घोड़े दृष्टि बाधित हो तो जाती है तो चीनी के खिलौने में अगर चीनी दृष्टि में व्यक्ति पहुंच गया तो जो हाथी घोड़े आदि बुद्धि समाप्त हो जाएगी चीनी दृष्टि में आए तब वो तो चीनी दृष्टि न करके वो कल्पित पदार्थों में दृष्टि पड़ गई उसकी यह हाथी है ये घोड़ा है यह कुत्ता है श्रीगाल है ऐसा बोलता है वहां किंतु वो एक विवेकी की दृष्टि वहां चीनी दृष्टि है चीनी दृष्टि हो जाए सारे निवृत हो गए हाथी घोड़े आदि है नहीं ऐसा सिद्ध हो जाता है वैसे विश्व को इस तरह से बात करना स्वयं विश्वमिलम सर्वम सारा विश्व यह आत्मा ही है स्वस्मात अन्यत न इस आत्म तत्व से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है दृष्टांत के लिए रज्जु सर्प को रखना साथ में रज्जु को समझना निर्विशेष और सर्प समझना सविशेष तो रज्जु में जो कल्पित सर्प होता है कल्पना करते हैं आप कल्पना करते हैं सर्प की सर्प होता नहीं वहाँ रज्जु के अज्ञान के कारण सर्व बुद्धि हो गई और रज्जु बुद्धि काल में वो सर्प रज्जू से अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता यह सिद्ध होता है वैसे यहाँ भी जब आत्मबुद्धि होगी आत्मा में तो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा विश्वाति कुशल अंत स्वयं बही स्वयं पुरस्ता स्वये पश्चात स्वयं स्वयं ह्यवाच्याच्याम तथोपरिष्टा स्वयंप्यधस्ता अंतः बही पुरस्ता स्वये पश्चात स्वयं स्वयं स्वयं हिवाच्यां स्वयंप्यु तथोपरिष्टा स्वयंप्य भीतर बाहर ये व्यवहार होता है ये भीतर है ये बाहर ऐसा व्यवहार होता है कब होता है सविशेष अवस्था निर्विशेष अवस्था में भीतर बाहर व्यवहार नहीं होगा शरीर आदि अभी शरीर भीतर है ये सविशेष अवस्था है अब कुछ साल बाद बाहर हो जाएगा क्योंकि शरीर आदि को हटा करके आत्मदृष्टि जब बनेगी तो वहां भीतर बाहर व्यवहार नहीं होगा भीतर भी स्वयं है बाहर भी स्वयं यानी व्यापकता की अनुभूति होगी दिखाने के लिए अंत स्वयं भीतर भी वही है और अभी बही च स्वयं बाहर भी वही है तो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है नेहराना नास्ते किंचन स्थिति के आधार देकर के चलना माने ये सविशेष अवस्था को बाध करके जब निर्विशेष अवस्था में जाने पर ये ये स्थिति की बात है सविशेष में रहते रहते भीतर बाहर एक नहीं हो सकता ये शरीर अभी सविशेष अवस्था में है तो भीतर होगा तो भीतर होगा बाहर होने पर बाहर होगा दोनों में रह नहीं सकता किन्तु शरीर आदि को बाध जब करेंगे आप, आपका स्वरूप जो होगा वो आत्मतत् तो क्या होता है भीतर भी स्वयं बाहर भी स्वयं मैंने व्यापक रूप में होता है पुरस्कार अंत स्वयं च अभी वही स्वयं चीतर भी वही है बाहर भी वही आत्मतत्व है और स्वयं पुरस्ता पूर्व दिशा में, में, में भी वही और स्वयं एवं पश्चात पश्चिम में भी वही मान दसों दिशाओं में वही भी आप तय करना चाहते हैं स्वयं ही अवाच्यम अवाची का अवाच्याम दक्षिण दिशा को अवाच्य अवाची बोलते दक्षिण में भी वही है और स्वयं अभी उदिच्याम उत्तर दिशा में भी वही है और चार दिशा हो गए था ऊपर स्टार ऊपर भी वही है और स्वयं अभी अपनी माने नीचे भी वही है माने उसके अभाव कहीं नहीं मिलेगा आत्मा आत्मा परिपूर्ण आत्मा मिलता है ये सविशेष भाव को बाद करके देख सके तो जैसे रज्जु का सविशेष भाव सर्प सर्प को बाध करके देख सकते हैं तो रज्जु दिखाई देती है वहाँ ठीक इसी प्रकार की जो सविशेष कार छुटा हुआ है पुस्तक में स्वयं पुरस्तात स्वयं एव पश्चा यह छुटा हुआ श्व... एव पश्चात होगा स्वयं एव पश्चा स्वयं एव पश्चा नहीं तो छंद नहीं मिल रहा होगा यकार इसमें स्वयं एव पश्चात है छुटा हुआ है। तो माने ये उपाधि जो शरीर आदि है कल्पित है जब तक कल्पना है तब तक तो शरीर दिखाई दे रहा है अरे जब आपको आत्मा का यथार्थ ज्ञान होगा उस काल में ये सब बाधित हो जाएंगे जैसे सर्प बाधित होता था रज्जु बुद्धि होती है तो वैसे यहां भी आत्मा बुद्धि में जाने पर ये उसके दृष्टि में बाधित होता है उसको तो आत्मा ही दिखेगा व्यापक रूप में आत्मा की अनुभूति योगी जो कहा आगे कहते देवो भाई ये जो सविशेष और निर्विशेष दो अवस्था है जैसे जल का बर्फ बनना सविशेष आकार आ गया और जो जल काम नहीं कर सकता वो काम कर जाता वो जल एक लोटा पानी किसी को फेंके कुछ चोट आएगा कि नहीं आएगा उससे क्या जमा हुआ ये ढेला बर्फ का उतना ही पानी का मारे चोट खा गया स विशेष अवस्थाओं में उपद्रव होता है कोई पानी को जमा दीजिए उतना ही पानी एक लोटा पानी किसी को यहां दूर से फेंको उसको कुछ नहीं एक बाल्टी भी फेंको तो कुछ नहीं होना किन्तु जितने पानी फेंकने पर कुछ नहीं हुआ था उतने उसी लोटे में जमा दो आप बर्फ बनाओ सविशेष बनाओ उसको अब वो ढेले को फेंको चोटका जाए ये सविशेष में होता है छोटा बड़ा भाव सब कुछ भी है शासन शास्यपना जो भी है सविशेष में निर्विशेष में कुछ नहीं होता तो उस आनंद अचल स्थिति है उसको दूसरे प्रकार से समझाना चाह रहे हैं देखो जल में लहर उड़ते हैं तरंग लहर उठते हैं जनसामान्य की स्थिति अलग होती है समुद्र अलग चीज है लहर अलग है ऐसी बुद्धि होती है यह समुद्र नहीं ये तो लहर है ऐसा बोलते हैं एक विवेकी वहां पहुंचा होगा तो उसकी दृष्टि में क्या होगा वो तो पानी ज़्यादा है वो जल बुद्धि होगी उसकी समुद्र माने जल के राशि को समुद्र बोलते हैं जल का ढेर है वो उसकी बुद्धि जल बुद्धि होती है जल बुद्धि होगी तो तरंगादी बुद्धि समाप्त हो जाएगी उसकी किंतु जब तक जल बुद्धि में नहीं पहुंचेगा व्यक्ति तब तक तरंग अलग फेन अलग बुधबुदा भुद अलग फोबले उड़ते हैं ना वो फोबला भी होता है जल वो सभी सविशेष अवस्था है तो तरंग फेन बुधबुदा भुद आदि दृष्टि बनती है कब जल के अज्ञान काल जल बुद्धि जब नहीं है आपके तरंग आदि दृष्टि देखने लगी किन्तु जल बुद्धि में जाएंगे तो उसकी दृष्टि में तरंग भी नहीं है जिसको तरंग कहते हैं ना अगर जल से अलग हो वो जो ऊपर ज्वार भाटा जो आता है समुद्र में ऊपर उठा हुआ होता है उस काल में लोटा में भर लेना उसको बाहर लाके देखना पैली वाला पानी और इस पानी को विचार करना वो अलग होते हैं कि एक होते हैं वो पानी है जल वो वायु के बेग से उपाधि बन गया कुछ होने से झोंका मारा अब आप उसको तरंग बोलने लग जाए है जल है वो जैसे सबके सब, सब जल होता है तरंग हो हो गुदुदा हो सब जल वैसे सारा ये पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत नदी नाला के रूप में दिखने वाला जो विश्व है वो तो जल स्थानीय आत्मा ही तो है आत्मा में कल्पित है ये वो जल में कल्पित है तरंगादी वैसे सारा संसार आत्मा में कल्पित है तो आत्मा ही आत्मा से अतिरिक्त नहीं सद तरंग फे नुध बुधादि सर्वम स्वरूपेण जलम यथा तथा करसं तरंगफेन भ्रम बुद्बु स्वेण जलम यहां चिदुद्ध यथा तक दृष्टांत है तथा के आगे घटाना सिद्धांत है जैसे देखो तरंग बोलते हैं जो द्वार द्वारा करके बोलते हैं ना संस्कृत में तरंग बोलते हैं उसको तरंगा लहर बोलते हैं उसको तरंगा फिर झाग जो होता है समुद्र में जैसे बड़े ऊपर से पानी गिरता हो नीचे झरना में नीचे गिरता हो तो झाग निकलता सफेद सफेद झाग तो समुद्र फेन बोलते हैं उसमें तो कुछ मिट्टी अंश मिला हुआ है वो अलग चीज है किंतु तो यहाँ झाग जा, शब्द का जैसे ऊपर से नीचे पानी का जो झरना गिरता है फॉल जो गिरता है वहां पर जो सफेद पना उठता है बाकी जल हरा हरा दिखेगा और जहां पानी गिर रहा वहां क्या दिखेगा सफेद वो उसको फेन बोला तरंग बोलो फेन बोलो और भ्रम माने भावर जो होता है जल घूमता है तो भंवर बोलते हैं भमर भ्रह्म माने भवर यहां यह अज्ञान में यहां भमर जल का जो भवर होता है और बुदबुदा आदि जो जो जो प्रयोग होता है जल में कई तरह के प्रयोग करते हैं कहीं हम खेन बोल देते हैं कहीं तरंग बोलते हैं कहीं भवर बोलते हैं किंतु कहीं बुधबुदा भुद खोफला उड़ता तो बुलबुला बोलते हैं किन्तु ये तो हो गया आपका एक बिना विचारे बुद्धि बोल रही है विचार विचारकालीन बुद्धि इन सब को क्या मानेगी आपके जल पानी में विवेक दशा में तरंग शब्द से बोला भाई पानी वो जल है अब तरंग कहने लगे फेन कहने लगे बुदबुदा कहने लगे भमर कहने लगे आप किस स्थिति थी किन्तु तो जब विवेक हुआ था एक यही कुछ ना ये सब जल लेकिन तो है ना, जब बोलते उसके तरंग शक्ति वो तो विशेष अवस्था हो, तो हो गई ना विशेष काम मैंने बताया ना बर्फ काम करता है जो जल जो काम नहीं कर सकता वो बर्फ काम कर जाता है विशेष में शक्ति आ जाती है तो सविशेष अवस्था है वो तो फेन फेंद भ्रमण बुधगुदा आदि ये सबके सब क्या होते हैं कल्पित हैं है। ये है जल हमने इन शब्दों से कहा उसको उसका कुछ आकार अलग दिखाई देने लगा कुछ होने लगा तो भिन्न बिना नाम देने लग गए किन्तु विचार दृष्टि ऐसा नहीं बोली कि जली बोली क्या बोली जल है जिसको फेन बोलते हैं वो लाओ ना लोटा में रहते वो शांत हो जाता जल बोना है वहां मिलना जल है जिसको तरंगा बोलते हैं वहीं से उठा लो जली है वो मिलेगा जल्द साकार वही तो, तो साकार तो है साकार जितने भी है ये कल भी देंगे हाँ नहीं वो तो अब कोई ना कोई दृष्टांत देना पड़ेगा ना दृष्टांत के लिए पूर्ण नहीं जैसे वहां पर ये दृष्टि होती है करके दिया जाता है सके शक्ति विशेष आ जाती है हाँ। तो होता ही है <laughs> सविशेष में शक्ति विशेष आ जाती है तरंग फेन भ्रम बुधबुध आदि तरंग शब्द से बोला जाता है फेन शब्द से भवर शब्द से बुधबुद आदि शब्दों से जो कहा जाता है जल में सारा प्रयोग होता है किसमें होता है वहां निर्विशेष अवस्था जल है सविशेष अवस्था यह है इनकी सर्वम स्वरूपेण में जलम ये था सबके सब ये जो जो व्यवहार करते हैं आप वो जल में स्वरूप सबके सब क्या होते हैं जल होता है। जल से अतिरिक्त नहीं होते चाहे तरंग बोलो चाहे बुदबुदा बोलो फैन बोलो भंवर बोलो जल से अतिरिक्त कुछ सिद्ध नहीं होता स्वरूप तो यही है अज्ञान काल में बोल रहे हैं ये वो विवेकी की दृष्टि में तो वो जल होता है क्या होता है ठीक ये दृष्टांत तो ठीक समझना तब इधर घट जाएगा कहते, कैसे तथा शिदेव देहादि अहम मंत शरीर से लेकर के अहंकार तक ये जितने उपाधि हैं, शरीर और थोड़ा भीतर जाएंगे तो इंद्रिया और उसके भीतर जाएंगे तो मन उसके भी भीतर घुसेंगे बुद्धि उसके भी भीतर अहंकार ये सूक्ष्म सूक्ष्म भीतर वाले बाहर बार वाला स्थूल है यही हमारा अहम होता है अहम के ठिकाने यही है अहंकार से लेकर के ये शरीर तक शरीर से बाहर भी होता है कभी कभी ऐसा भी होता है तो ये सबके सब क्या इच्छिदेव चेतन मात्र है क्यों जैसे जल में कल्पित थे तरंगारी वैसे यहां चेतन में कल्पित है ये सब है चेतन शरीरा दृष्टि में व्यवहार हो रहा है मैं एक मानव हूं शरीर दृष्टि में बोल रहा है वो चेतन दृष्टि में नहीं बोल रहा है याज्ञान काल है? चिदेव देहादि अहम अंतम चेतन ये जो भी व्यवहार है चिदेव, चेतन देहादि अहम अंतम देह से लेकर के माने सबसे बाहर शरीर को लेना सबसे भीतर अहंकार को लेना ये सब के सब चेतन ही है चेतन में कल्पित है तो चेतन ही है जैसे तरंग आदि जल में कल्पित थे वो जली था वैसे चेतन में कल्पित होने से चेतन ठीक है चेतन है चेतन में कल्पित करना कैसे तो आपको पहुंचना पड़ेगा सुसुक्ति सुसुप्ति में यह जगत रहता है कि नहीं रहता आपके पास कुछ भी आप अकेले होते हैं अज्ञान है अगते हैं तो फिर बना तो बना तो कहां से मटेरियल लाए बनाने के लिए आपने मटेरियल कहां से लाए इसको बनाने के लिए जब आप एक क्षण पहले आपके पास कुछ भी नहीं था आप अकेले थे जगना मारने दूसरे क्षण में जगने से पूर्व क्षण सुसुप और दूसरे क्षण में जागृत होना है आपको जगना मैं जागृत में आना है तो एक क्षण पहले आप अकेले थे कुछ भी नहीं था आपके पास दूसरे क्षण में ये सब तैयार होता है किसने बनाया प्रश्न होगा वहां तो आपने बनाया और तो था नहीं कोई क्योंकि कार्य होने के पूर्व क्षण में जो होता है उसको तो कारण मानते हैं जिस क्षण में आप सुसुप्ति के अंतिम क्षण में होंगे सुसुप्ति के जो अंतिम क्षण होगा वहां कितने व्यक्ति होते हैं आप अकेले होते हैं सुसुप्ति के अंतिम क्षण के बाद में जो क्षण बदलेगा वो जागृत आएगा ये तो आइए फिर पसारा होता है बनाने वाला कौन आप आपने तैयार किया इसको प्रतिदिन बनाते हैं इसको विश्व को सुसुप्ति में तो था नहीं है जगते ही बना और दूसरी बात बना कैसे मटेरियल कहां से लाए कहते मटेरियल की जरूरत नहीं होती कल्पना में मटेरियल की जरूरत नहीं होती वास्तविक बनाना हो ना वो मटेरियल चाहिए दूध को दही जमाना हो तो दूध चाहिए तब नहीं बिना दूध का दही नहीं जमेगा किंतु तो रज्जू में सर्प बनाना हो तो मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है वो केवल बुद्धि में फर्क पड़ना है क्या होना सर्व बनना तो है ही नहीं तो मटेरियल की जरूरत विवरत बाद नहीं है बस तो पूछा हो रहा है कुछ बुद्धि होने यहाँ चेतन था सुशुक्ति के अंतिम क्षण में एक चेतनी तो था क्या था और वही चेतन में दिखने लग गया सारा संसार और संसार रूप में दिखने लगा जागृत तो पीछे से अज्ञान कारण तो है जागृत में ये विश्व रूप में दिखने लगा तो ये होता है, है चेतन ही है इस दृष्टि से देखना चेतन में कल्पित पदार्थ चेतन सबके सब वो चेतन रूपी है ऐसे कहा सर्वम चिदे वही विशुद्धम सबके सब देह से लेकर के अहंकार आदि तक जो भी पदार्थ हैं सब के सब विशुद्ध चेतने हैं ये सविशेष को बाधेगा तो ये दृष्टि में पहुंचेगा आगे सदैवेदम सर्व जगद भगतम बांग मनसो सपो न्यस्ते व प्रकृति पर सीम स्थित पृथ् किृत् कलश घटकुंभावगत वजत् स भ्रा स्महमीति मदिया सदेद जगदवगत बानसो सको नन्नाव प्रकृति पर स्थितवत पृथ् कि मृत्स्नाय कलश घटकुंभाद्यवगत बदत्ते समहमितिराया देखो दृष्टि दृष्टिभेद से व्यवहार होता है किसी के दृष्टि में सारे के सारे सद रूप में दिखता है और किसी के दृष्टि में जगत रूप में दिख रहा है अलग अलग है जब तक अज्ञान होगा ब्रह्म दृष्टि नहीं बनेगी जगत दृष्टि रहेगी और जब ज्ञान काल में पहुंचेंगे तो जगत दृष्टि का बाद होगा ज्ञान दृष्टि में जाएंगे ब्रह्म दृष्टि में पहुंचेगा जैसे रज्जु और सर्प में दोनों दृष्टि दुण कभी होती नहीं है रज्जु के ज्ञान से पूर्व काल में सर्प दृष्टि ही है एक ही दृष्टि होगी और रज्जू के ज्ञान काल में फिर रज्जु दृष्टि होगी सर्प दृष्टि नहीं दो दृष्टि नहीं तो अज्ञानी की दृष्टि में जगत दृष्टि और विवेकी की दृष्टि में आत्म दो भेद हो जाता है सुसुक्ति काल में प्रारंभ पर कहां रह छिपा चिप, हुआ है हो, अज्ञान है? अज्ञान है, है। मन आदि इंद्रिया आदि भी छिपी हुई है मरा नहीं है नष्ट नहीं हुआ है कार्य शक्ति न, नहीं है वहां उस काल कार्य करने की शक्ति इसका अभाव है मरे तो नहीं है वो तो, तो ज्ञान काल में मरेंगे सर सुस्रुप्ति में कोई मरते नहीं है सर छिप जाते कार्य शक्ति नहीं होती बेहोशी अवस्था में पड़े यहां हाँ? वो भी सुसुक्ति से <laughs> ऐसे ही माने कार्य करने की शक्ति नहीं उस काल में उनका इंद्रिया काम नहीं कर रही है इंद्रिया मर नहीं गई मन काम नहीं कर रहा है ऐसे तो कहते हैं सदैवेदम सर्वम जगत अवगतम बाण मनस श्रुति के आधार पर वाणी और मन का जो विषय नहीं है बाी और मन से जितने भी आप विषय बनाते हैं सारा संसार आंख आदि से तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा ये पूरे संसार का ज्ञान कराना आंख का काम नहीं होता कान का काम नहीं होता सुन करके सब का पता नहीं लगेगा छू करके पता नहीं लगेगा सब किंतु दो इंद्रिया इतना प्रबल है विषय जानने के लिए कौन बाणी और मन मारे चक्षुरादी इंद्रिया जो है ना केवल वर्तमान विषय हो और कुछ समीप हो तभी ग्रहण कर पाए वर्तमान में अभी ऋषिकेश में क्या हो रहा है चक्षु का विषय नहीं है वर्तमान विषय भी समीप में होने पर ग्रहण करते हैं किंतु दो इंद्रिया ऐसे प्रबल हैं बाणी और मन जो व्यक्ति मर गया उसको भी विषय करके बात करते हैं अमुक एक राजा था वाणी उसको अतीत पदार्थों को भी विषय बनाती बाकी इंद्रिया अतीत को विषय नहीं बना सकती इनकी गति बहुत तेज है क्योंकि की बाणी और मन और भविष्य आगामी पदार्थों को भी हम चर्चा करते हैं आगे ऐसा होगा ऐसा होगा कौन तो विषय बना रहे बाणी अतीत पदार्थ और भविष्य वर्तमान को तो लेगी लेगी है अन्य इंद्रियां तो वर्तमान वाले ही है वो भी वर्तमान में दूर होने पर काम नहीं कर सकते वर्तमान में अभी बम्बई में क्या घटना घट गत रही हो चक्षु का विषय में बाणी बोल सकती है दूरस्थ व्यवहित पदार्थ इसके पीछे क्या चीज है आपको पता नहीं होता किणी का विषय बना सकते हैं व्यवहित हो सूक्ष्म हो दूर दूरस्थ पदार्थ हो को विषय करने की शक्ति है किसमें इसलिए और दूसरा है मन उसका शोषण वो अतीत भविष्यत, वर्तमान सब का विषय बनाता है वो भी ये तो बड़ी शक्ति वाले हैं। मन सोचता है कल्पना करता है मरे हुए कोई आकार बना के बैठ जाता है कभी यही नहीं अभी निकट भूत में मरे हुएगा नहीं युगान युग के भी चिंतन का हरिश्चंद्र राजा थे अमुक थे ऐसा थे हिरण्य कश्य हिरण्य देखा था क्या नहीं कितने साल पुरानी बात है ये वो सत्यु की बात और आज मन सोच करके सोचता है बाणी बोलती है इन दोनों में विषय ग्रहण की शक्ति बहुत प्रबल शक्ति है किन में वाणी और मन में इसलिए जो बाणी और मन का जो निषेध करते बाचो निवरतन थे अप्राप्त मनसाशा है ना आनंदम ब्रमणो विद्वान न विभेदी प्रदर्शन केवल दो ही इंद्रियों का द्वारा विषय नहीं बना नहीं ये प्रधानमल निवारण न्याय है सभी इन्द्रियों में प्रबल है ये दोनों इनका निषेध करने पर बागी का निषेध हो ही गया बागी इंद्रियों के क्या जब ये इतने बड़े बड़े शक्ति वाले भी फेल हो गए ऐसा है कहते तो हैं ये जो संसार में जितने भी बाणी और मन का विषय बनने वाला जो संसार है बांग मन अवगतम जगत सर्वम इदम जगत वाणी और मन ये दोनों के माध्यम से जाना गया जो जगत हम स्वर्ग को अपना विषय बनाते हैं वाणी के द्वारा या मन से कल्पना करके स्वर्ग कर बना लेते हैं विषय बनाते हैं नरक है अमुक है ब्रह्म लोक लोकलोक लो, देखा नहीं है फिर भी मन से या बाणी से विषय बना देते हैं तो बाणी और मन के विषय बनने वाले ये सारा जगत जो है ना ये दो इंद्रियों का विषय सभी बनते हैं सारा जगत सदेव ही है ये सत ही है सत माने आत्मा वाणी और मन के विषय होने वाले जितने ब्रह्मांड जगत है ये जगत सत एव सत ही है आत्मा ही है ऐसा प्रतीक तो कैसे माने ये परिणाम बाद में घटेगा नहीं विभरत बाद में करता है माने है आत्मा और भ्रांति से वास रहा है जगत रूप में जैसे रज्जू होती है भ्रांति से भाषता है सर्व रूप में ज्ञान काल में रज्जु ही है वो वैसे यहाँ भी आत्मा ज्ञान काल में आत्मा ही है थे अज्ञान काल में जो बाणी और मन के विषय बनने वाले जगत थे ज्ञान काल में ये आत्मा ही है सदैव ऐसा सतो अन्यत नास्ति ज्ञान काल में जब आ जाएंगे आत्मज्ञान जिस काल में होगा ये जगत आत्मा से अतिरिक्त नहीं पाएंगे आप सतो अन्यप नास्ती सत भिन्न नहीं है जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प रज्जू से भिन्न नहीं होता वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है आत्मा में कल्पित जगत आत्मा से भिन्न नहीं होता सतो अन्यप नास्ती एवं किसके दृष्टि में हाँ ये बात है कि अब दृष्टि किसकी है अलग अलग दृष्टि वाले हैं व्यवहार में परसमनी प्रकृति परसीमनी स्थित बता प्रकृति के पल्ले किनारे में जो बैठे हुए लोग हैं बहुत ऊंचे साधक सीमा सीमा का किनारा बॉर्डर प्रकृति के बॉर्डर में बैठे हुए इधर नहीं पल्ले किनारे में जो पड़े हैं माने साधना करते करते बहुत ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए जो विवेकी लोग हैं उनके दृष्टि में ये जगत सदैव प्रकृति परसीम ने कहा प्रकृति के परम सीमा में जो चरम सीमा में बैठे हुए लोग हैं बड़े ऊंचे साधक उनके दृष्टि में ये जगत सती होता है ये जगत माने अधिष्ठान से अतिरिक्त तो नहीं होता आत्मा ही होता है। वो आत्मा रूप में दिखाई देता दिखा उनको किंतु प्रकृति के परम सीमा में रहने वाले लोगों की बात है ये जनसामान्य को तो जगत जगत रूप में है जनसामान्य तो जगत को जगत मान रहा है किंतु उनके दृष्टि में जगत का बाद होता है आत्म दृष्टि में जैसे रज्जू में दो तरह के व्यवहार होता है एक व्यक्ति रज्जू कहता है उसको एक व्यक्ति सर्प कहता है माने अज्ञान में जो बैठा होगा उसके दृष्टि में सर्प है और रज्जू के जो विवेक लेके बैठा होगा ज्ञान होगा एक ही काल में एक रज्जू बोलेगा एक सर्प बोलेगा उसको किसकी बात सही है वो मानी विवेकी की दृष्टि तो रज्जू बोलेगी ना एक व्यक्ति को रज्जू में भ्रम हो गया तो सबको भ्रम तो कोई नियम नहीं है सबकी दृष्टि वहां सर्प दृष्टि नहीं होगी एक व्यक्ति की दृष्टि बोल रही है सर्प और दूसरे व्यक्ति की दृष्टि बोलेगी रज्जु अलग अलग स्थान में बैठा हुआ है। एक विवेक को लेकर बैठा है एक अविवेक को लेकर बैठा है अविवेक जब तक होगा तब तक, तक जगत बुद्धि होगी और जो प्रकृति के सीमा से बैठे हुए होंगे उनकी दृष्टि में तो फिर सत्य जगत नहीं सत्य परमात्मा ऐसे ज्ञान होगा एका। जब मुड़ी का देखते हैं ना उस टाइम में तो वो देखा ही देता है हम देख रहे हैं वहाँ पानी है लेकिन मोन बोल रहे नहीं वो पानी नहीं है तो जब जो बैनी व्यक्ति जब जगत को देखता है तो जगत माने तो बाद ज्ञानी के दृष्टि में ये पेड़ पौधे कोई बिगड़ेंगे वैसा ही केवल सत्य बुद्धि चली जाएगी लेकिन उस टाइम में प्रतिभाषी का वैसा है जैसे आपको मरूभूमि में पहले पहले तो धोखा होगा जल गायेंगे आप बाद में पता लग जाता है की यहाँ जल नहीं होता फिर भी दिखेगा वैसे आपको दूर में बैठे हैं एक बार तो धोखा खाया आए दो आएशा आएशा है पहले लेकिन से ये वो एक ही चीज ऐसा एक ही चीज है जो कोई ऐसा ही मारे दो तरह का भ्रम होता है एक निरुपाधिक भ्रम एक शोपाधिक भ्रम होता है भ्रम भी दो प्रकार के एक निरुपाधिक भ्रम और एक शोपाधिक भ्रम वो शोपाधिक भ्रम है भ्रम चला गया फिर भी वो दिख रहा था <laughs> वैसे ही वहां वृत्ति जगत के लिए बोलते हैं ज्ञान की दृष्टि ऐसी होती है पेड़ पौधे ऐसे टूटेंगे फूटेंगे नहीं वो व्यवहारिक अज्ञानियों के लिए जरूरत है वैसे ही रहेगा वो किंतु उसके दृष्टि में ये होता है कि अब काम के नहीं रहेंगे सत्यत्व तो बुद्धि समाप्त तो हो जाएगी सत्यत्व तो बुद्धि नहीं तो उसमें फिर व्यापार भी नहीं आस्था नहीं समाप्त तो हो जाएगी उसकी क्या हो जाएगी आस्था खत्म हो जाएगी ये जली हुई रशी के दृष्टान्त देते हैं ज्ञानी की दृष्टि में जगत जली हुई रसी के समान रसी थी काम आती थी बांधने का काम सब कुछ होता था काम आती थी घास लाना लकड़ी लाना सब काम में आती थी रसी बांधने का काम करती थी और बस जो भी घटना घट गई पड़ी थी रसी आग लग गई आग लग गई जल गई जलने के बाद भी जब तक हवा का झोंक नहीं लगेगा तब तक वो रसी जिस आकार में थी वैसी रसी दिखाई देती है हवा आएगा तो राख बना हुआ अभी किंतु बिखरा हुआ नहीं रसी के आकार में ही रहेगा वो तब तक दिख रही रस्सी किंतु अब वहां कार्यत्व तो बुद्धि समाप्त तो हो जाती दिख तो वही पहले जैसे दिख रहा वैसे दिख रहा है रशि किंतु अब काम अस्तित्व तो बुद्धि समाप्त तो हो जाती है मिथ्यात्व हो जाती है में ये वो काम का नहीं है क्या बोलते हैं ये जो मिथ्यावाद के दृष्टान्त के लिए आजकल बहुत सारे साधन है जो घरों में सजा के रखते है शेव है हाथी है ऐसे सजाते हैं टेबल में सजा के रखते हैं घरों है, है, में हैं तो होता है अब देखने में शेब लग रहा है टमाटर लग रहा है खीरे लग रहे है। बनाते हैं ऐसा सम्दरे बनाते हैं प्लास्टिक के बनाएंगे चाहे पत्थर के जैसा बनाते हो कुछ बनाते हैं आप बहुत भूखे हैं <laughs> शेब का ढेर रखा हुआ शोरूम में बहुत होता है आप घरों में तो एक एक दाना कहीं रखे होंगे तो जहां वो बनता है फैक्ट्री में बहुत है वो बहुत सेब है डेढ़ है भूखे हैं तीन दिन के शेब दिख रहा है खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी क्यों पता था था। आपको पता है ये नकली शेब है भिथ्या है एक प्लास्टिक में शेब बुद्धि हो रही है ऐसा मालूम हो रहा है क्या हो रहा है है प्लास्टिक वो वो वस्तु स्थिति प्लास्टिक है वहाँ प्लास्टिक बुद्धि होती है आपकी वहां इसलिए वो खाने की इच्छा नहीं होती प्लास्टिक को व्यक्ति थोड़ी गाएगा वो शेब बुद्धि नहीं रहती वहां इस इस तरह से ज्ञानी जो है जगत में अस्तित्व तो बुद्धि समाप्त कर देता है विवेक इसमें मिथ्यात्व तो बुद्धि मिलेगा जैसे शेव रखा हुआ केले होते हैं अच्छे अच्छे केले टेबुल में रखा हुआ होता है अंगूर हा आजकल अंगूर भी होते हैं ऐसे ऐसे रखते हैं होता है आप 10 दिन के भूखे हो गए तो खाने की इच्छा नहीं होती भूख है किन्तु आपको पता है ये काम वाला सेब नहीं है काम वाला अंगूर नहीं है मिथ्या प्रवृत्ति आ जाती है वैसे ही इसमें आना चाहिए किंतु वहां तो समझ गया यहां समझा नहीं अभी बात ही नहीं है सब <laughs> समझतेगा ना हाँ केले लंबे लंबे केले बड़े अच्छे केले रहते हैं टेबुलों में किन्तु व्यक्ति कोई खाना की चेष्टा नहीं करेगा उसको एक बार एक महात्मा थे रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे ग्वालियर में है यहाँ पर सर्वात्मानंद क्या नाम तो है अच्छे महात्मा यहाँ इधर देव प्रयाग में आगे रहते हैं कभी कभी वहाँ ग्वालियर जाते हैं अच्छे महात्मा हमसे पढ़ा तो एक दिन वो लाए एक चीज बाजार से लाए स्वामी जी अच्छा विनोदी होता था स्वामी जी वे बिल्कुल बादाम है वो बादाम की गिरी ऐसा उठाओ तो थोड़ा हल्का है बादाम की गिरी में थोड़ा वजन होता है बिल्कुल बादाम की गिरी कलर वही है बनावट वही है वैसा ही है, है, है। रबड़ था ये शीशा कलम का मीटा के लिए शीशे कलम से लिखते है ना उसको मिटाने के रबर था वो बनाया बाद देखने में तो बादाम के गिरी है किंतु वो रबर तो वहाँ रबर बुद्धि होती है तो खाने की इच्छा नहीं होती है बादाम के गिरी में मिथ्यात् तो बुद्धि आ जाती है बादाम ने, बादाम का आभास है वैसे जगत में होनी चाहिए ये कहा सदैवेदम सर्वम जगत अवगतम बांग मनसोगी और मन का विषय बनने वाले सारा ये संसार है आ? अब कदम बाणी और मन से जाना गया जगत सदैव इदम जगत सद एव वह ही है ये प्रतिज्ञा करती कैसे सतो अन्यत नास्ती सत से भिन्न कुछ भी नहीं सत ही है अधिष्ठान जगत सत नहीं अधिष्ठान को सत बोल रहे हैं ये तो कल्पित है मिथ्या है सतो अन्यत नास्ती एवं किसके दृष्टि में वह दृष्टि दे रहे प्रकृति पर सीमनीय स्थिति बता उनकी दृष्टि में प्रकृति के पल्ले किनारे में जो बैठे हुए लोग हैं उनके दृष्टि में जगत शत्रुपी है सबसे अतिरिक्त जगत जब तक अज्ञान है उनके दृष्टि में तो जगत है ऐसा है। जो स्वप्न में दस व्यक्ति सोते हैं दसों व्यक्ति स्वप्न देख रहे थे किंतु जो जग जाएगा उसी का स्वप्न कटेगा बाकी तो स्वप्न में होते हैं ये नहीं कि एक के स्वप्न चला गया तो सबका स्वप्न चला गया ऐसा नहीं होता दस व्यक्ति स्वप्न देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्नों में पड़े थे तब तो तक एक जग गया जगया तो उसी का स्वप्न समाप्त तो हो गया बाकी का स्वप्न समाप्त तो नहीं होता वैसे यहां भी जो जगता है उसके दृष्टि में सत दिखाई देता बाकी जो अभी जगे नहीं है व्यापारिक सत्ता से ऊपर उठे नहीं है उनके दृष्टि में तो जगत ही दिखेगा ब्रह्म दिखता नहीं है। ये कहा आगे पृथक किम मृतनाया कलश घट कुंभा देवगत देखो एक अज्ञान काल में एक को हमने घट समझा था क्या समझा था घट एक को कलश समझा था पर्यायी वाचक शब्द होते हैं वो कलश समझा एक को दो पात्र थे यहाँ एक को कलश समझा एक को घट समझा अज्ञान काल अज्ञान माने किसके अज्ञान मिट्टी के अज्ञान काल है जब तक मिट्टी बुद्धि नहीं होती है वहां घाट बोलते हैं कलश बोलते हैं क्या वो घट और कलश मिट्टी से भिन्न है क्या पृथक के मृत आया मिर्थ्रा माने मिट्टी उस मिट्टी से वो घट और कलश जो बोला जाता है वो क्या पृथक है क्या घट कलश और कुंभादी अवगत कुम्बा भी बोलते हैं उसको घट शब्द से जाना गया पदार्थ कलश शब्द से जाना गया पदार्थ कुंभ शब्द से जाना गया पदार्थ क्या वो मिट्टी से अलग है क्या वो मिट्टी से अलग वैसे यहां भी जगत रूप से जाना गया जो विषय है आत्मा से अलग नहीं हो सकता जैसे जो घटादी जो व्यवहार तो हो रहा है कलश कुम्भारी के व्यवहार हो रहा व्यावहारिक सत्ता में आप उसको घर बोल रहे हैं कलश बोल रहे हैं कुंभ बोल रहे हैं किंतु वो मिट्टी से भिन्न है क्या मिट्टी से भिन्न नहीं होता ठीक किसी प्रकार जो ब्रह्म से भिन्न करके आप जगत का व्यवहार कर रहे हैं ये पेड़ पौधे नदी टाला ऐसा व्यवहार करते हैं इनमें ब्रह्म से भिन्न नहीं हो सकता क्यों जिसमें जो कल्पित होता है उससे वो भिन्न हो नहीं सकता तो ब्रह्म में जगत कल्पित तो जगत ब्रह्म से भिन्न हो ही नहीं सकता ब्रह्माई है ऐसा बदत भ्रांतु अहम इति माया मर्या कहे एक भ्रांत है पागल है वो बोलता है अहम त्व ऐसा व्यवहार करता है वेद बुद्धि करता है मैं और तुम ऐसा बोलता है कौन भ्रांत माने पागल एक पागल है वो बोलता है बदत ही ऐसा भ्रांत जो भ्रांत मान पागल जो पागल बोलता है त्व अहम इति भेद बुद्धि करके बोलता है मैं तुम ऐसा क्यों कहते हैं माया मदिराया शराब पिया हुआ है माया रूपी मदिरा माया रूपी मदिरा माने अज्ञान छाया है जब वो अज्ञान छाना ही माया रूपी मदिरा है वो, वो बहुत आवास में होता नहीं है बस तो कुछ और रहे है, वो कुछ बोलता है।, है ब्रह्मा और बोलता है तुम मैं इधर मैं उधर तुम माया रूपी मदिरा से उन्मत्त तो हुआ जो पागल है वह इस तरह से व्यवहार करता है ज्ञानी का व्यवहार ऐसा नहीं होगा वो तो ब्रह्म रूप से व्यवहार करता है तीसरा से सदैव वेदम सर्वम उनका व्यवहार ऐसा होता है और जब तक माया रूपी मदिरा में बैठा हुआ है अज्ञान ओढ़ करके बैठा हुआ है तब तक तुम मैं ये वो भिन्न भेद व्यवहार करता है मैंने वहाँ दृष्टि अलग अलग होती यह है यह समय हो चुका है